वेताल 25 अठारवी कहानी ओजन नगरी में महासेन नाम का राजा राज्य किया करता था उसके राज्य में वासुदेव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था जिसके गुणाकर नाम का एक बेटा था गुणाकर बहुत बड़ा जुआरी था वो अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया तो ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया वह दूसरे नगर में पहुंचा। वहाँ उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो, गुणाकर ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ? इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वो आई। योगी ने उसस सवेरे उठते ही उसने देखा कि महेलादी वहां पर कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा महाराज उस स्त्री के बिना मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा वो तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वो विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वो लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है, तो तुम योगी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पा और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए, पर गुणाकर ना माना। योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिये और कहा कि जब तू जब करते हुए माया से मोहित हो जाओगे, तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूँगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना उसका ब्याह हो गया, उसके बाल बच्चे भी हो गए हैं, वो अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुणाकर माया रहित होकर रग्नी में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसी समय उसने देखा कि उसे मरता हुआ देख, उसके माँ-बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से इस तरह सोचता हुआ वो आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुणाकर चकित होकर योगी के पास आया और उसे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा मालूम होता है तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद की पर वो नहीं आई। इस तरह योगी और गुणाकर दोनों की विद्या नष राजन ये बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई? राजा ने कहा इसका जवाब साफ है निर्मल और शुद्ध संकल्प करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। गुणा करके दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर अगली कहानी सुनाई। वचन संगीतंडन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप